यजुर्वेदीय शाखा की कठोपनिषद के प्रथम वल्ली की चर्चा हम लोग कर रहे थे इस प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के चौदह मंत्रों की चर्चा हो चुकी है पंद्रहवें मंत्र की चर्चा होनी है नवम मंत्र में यमराज जी ने नचिकेता को तीन वर प्रदान किए मांगने के लिए कहा दशम और एकादश इन दो मंत्रों से प्रथम वर के रूप में नचिकेता ने अपने पुत्रत्व धर्म का निर्वहन करते हुए पिता के प्रति जो आहिक कर्तव्य है उसे संपन्न किया प्रथम वर के रूप में पुत्र शब्द का अर्थ होता है पिता को जो पुम नामक नरक नरक शब्दितंभ शब्द से उपलक्षित एक प्रकार से जो दुख है आयिक पारलौकिक उससे बचाए वो नचिकेता यमराज के पास गए हैं जिस समय जा रहे थे उस समय पिता कोई बहुत संतुष्ट नहीं थे चाहते भी नहीं थे कि जाएं। जबरदस्ती एक प्रकार से अनुमति मांगी पिता से उन्होंने भी दी लेकिन जानते हैं कि उस समय उन्हें बड़ा कष्ट था और मैं आया तो अभी भी बड़े सुख में होंगे ऐसा नहीं है इसलिए सबसे पहले तो शांत संकल्प वीतमन्यु यथाशात इत्यादि से वो कहा कि मेरे पहुंचने से पहले भी उन्हें तत्काल आप अपने संकल्प से मानस दुख से रहित करिए मत विषयक जो चिंता है वो उनकी दूर कर दीजिए उसके कारण उन्हें बड़ा दुख हो रहा होगा और मैं चाहे मृत्यु लोक में रहूं या आपके पास रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पिताजी को फर्क जरूर पड़ेगा अंतर जरूर पड़ेगा इसलिए उनके सुख के लिए मेरा उनके पास पहुंचना जरूरी है तो मैं उनके पास पहुंचूं और उन्हें आहिक सुख उनके अवशिष्ट जीवन में प्रदान करूं ये भी एक प्रकार से प्रथम वर्ग के रूप में ही मांगा है दस और ग्यारह इन दो मंत्रों में बारहवें मंत्र से लेकर के मंत्र तक मंत्रवे मंत्र तक नचिकेताने दो मंत्र में जो पिता के प्रति पुत्र का पारलौकिक कर्तव्य होता है उससे उन्न होने के लिए नचिकेता के पिता शरीर छूटने के पश्चात चाहते थे स्वर्गलोक जाना इसलिए स्वर्गलोक प्राप्ति का साधन भूत विज्ञान की प्रार्थना द्वितीय वर के रूप में की इन दो मंत्रों में ये कहा कि आप स्वर्ग की प्राप्ति का साधन भूत जो अग्नि विज्ञान है उसे जानते हो वो मुझे आप बताइए चौदहवें मंत्र में नचिकेता को यमराज जी ने द्वितीय वर्ग के रूप में वह अग्नि विज्ञान भी प्रदान किया अब पंद्रहवें मंत्र में श्रुति नचिकेता और यमराज जी की जो संवाद रूपा श्रुति हैं वहाँ तक चौदहवें मंत्र तक वहाँ से अब श्रुति व्यावृत्त होकर के स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होकर के कह रही हैं पंद्रहवें मंत्र में कि द्वितीय वर के रूप में नचिकेता को यमराज जी ने नचिकेता के द्वारा प्रार्थित अग्नि विज्ञान प्रदान किया ऐसा पंद्रहवें मंत्र में श्रुति कह रही है इसलिए पंद्रहवें मंत्र का अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि इदम श्रुतेर वचनम ये श्रुति का वचन है तो पूर्ववर्ती श्रुति का वचन नहीं है वो भी श्रुति का ही वचन है लेकिन या तो यमराज जी के वचन के रूप में मुख के रूप से निकली हुई श्रुति के रूप में है या तो नचिकेता के मुख से निकली हुई श्रुति के व... वचन के रूप में है और ये श्रुति स्वस्वरूप से कह रही है न तो यमराज जी का ये वचन है न तो, तो नचिकेता श्रुति का अपना वचन है। इसी अभिप्राय से आनंद गिरीजी ने वचन का अवतरण लिखा सप्रपंचम अग्निज्ञान चयन इति श्रुति बोधयति इत्याह। प्रकरण श्रुतेर बोधयतीचन का मंत्र में नचिकेता को यमराज जी ने अग्नि विज्ञान दिया ये कहा लेकिन अग्निविज्ञान का स्वरूप तो कोई स्पष्ट हुआ नहीं तो श्रुति पंद्रहवे मंत्र में ये कह रही है कि सप्रपंचम अग्निज्ञानम प्रपंच कहते विस्तार को सप्रपंचम का अर्थ हो जाएगा सविस्तरम विस्तार पूर्वक अग्नि ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो चयन प्रकरणात द्रष्टव्य चयन प्रकरण से समझे वो चैन प्रकरण कहाँ है तो दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा हां तीन नंबर टिप्पणी में कि आदि ब्राह्मण ग्रंथस्थात तो त्ययनादि महर्षि प्रोक्त स्रोत सूत्रादि गाच ये चयन प्रकरण मिलेगा आपको वेद में सतपद ब्राह्मण में वहां नचिकेता को जो अग्नि विज्ञान दिया उसका विस्तार से वर्णन होगा यानी श्रुति के द्वारा शतपथ ब्राह्मण के चयन प्रकरण में वर्णित तो जो अग्नि अग्निविद्या है वह विद्या नचिकेता को यमराज जी ने बताई और वो प्रधानतया इस प्रकरण में प्रतिपाद्य न होने से संकेत मात्र से कह दिया कि यमराज जी ने नचिकेता को अग्नि विज्ञान दिया ऐसा चौदह मंत्र में। लेकिन विस्तार से उसका स्वरूप स्पष्ट होगा शतपथ ब्राह्मणगत चयन प्रकरण में कात्यायनादि ऋषियों के द्वारा प्रणीत जो स्रोत सूत्रादि ग्रंथ हैं उसमें भी चयन प्रकरण है विज्ञान का स्वरूप विस्तार से बताया गया है तो इन ग्रंथों से जाना जा सकता है ऐसा स्वयं इस पंद्रहवें मंत्र रूपा श्रुति से हमें कहा जा रहा है श्रुति हमें कह रही है ऐसा नच आनंद ने लिखा कि सब प्रपंचम अग्नि ज्ञानम चयन प्रकरण द्रष्टव्यु अस्मान ऐसा श्रुति हमें बताती है इति आहो ऐसा भाष्कर भगवान कह रहे हैं इदम श्रुते वचनम इस वाक्य से अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें लोकादिम तमुवाच तस्मका यतीर्वा यवद यथोक्त थाह मृत्यु तो लो, लोकादिम ये अग्नि का विशेषण है अग्नि लोकादि है लोका नाम आदि लोकाना लोकादि लोकादिम तो लोक है भूर्भुव स्व और इनका आदि यानी कारण वो किस रूप से तो भस्कर भगवान बताएंगे कि अग्नि विराड़ को भी कहा जाता है अग्निर्वय विराड़ ऐसी एक श्रुति है तो विराड़ रूप से अग्नि लोकादि है लोका आ, लोकों का यानी प्रथम शरीर है तो तो नाम आदि लोकादि इस उत्पत्ति के अनुसार विराट रूप से अग्नि को कहा गया प्रजाओं में प्रथम प्रजा लोक शब्द से ये सब चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात यदि लेते हैं प्राणी तो लोक्यन्ते अनुभूयते कर्म फलानी ये ते लोका ऐसी उत्पत्ति लोक शब्द की करते हैं तो प्राणियों के द्वारा अपने अपने कर्मों का फल जिसमें रह करके भोगा जाता है वह लोक है तो शरीरों में रह करके भोगा जाता है तो शरीरों में प्रथम शरीर शरीर है विराट का शरीर इसलिए विराट को कहा जाएगा लोकादि लोकों में यानी शरीरधारियों में प्राणियों में जो प्रथम प्राणी है ईश्वर की प्रथम संतान कहा जाता है तो उस रूप से अग्नि लोकादि है और ऐसा जो अग्नि है उसे और आदि शब्द का अर्थ यदि वो करते हैं कारण तो कर्म से ही संसार बना है तो लोक शब्द से गुरुभु स्व ये त्रिलोकी लेते हैं तो त्रिलोकी का कारण कर्म ही है और अग्नि शब्द से वही कर्म को लेना है इसलिए लोकादि लोक शब्दित संसार का कारणभूत जो अग्नि यानी कर्म का स्वरूप वह तम यानी नचिकेत वाचो तम अग्नि है नचिकेतसा पृष्ठम अग्नि तस्मे शब्द का अर्थ है नचिकेतस वाच का कर्ता है यम यमराज जी ने उस अग्नि को नचिकेता को बताया जिस अग्नि की प्रार्थना द्वितीय वर्ग के रूप में नचिकेता ने यमराज्य से की थी उत्तम तो शब्द से लेना है नचिकेता के द्वारा प्रार्थित अग्नि स्वर्ग का साधनभूत अग्नि है नचिकेता के द्वारा प्रार्थित अग्नि और उसे यमराज जी ने कहा तो तस्में नचिकेत से नचिकेता के लिए तो यहां श्रुति भी संकेत मात्र से कह रहे कैसे कहा करके तो कहा या इष्ट का यानी वेदी बनाने के लिए ईटें जिस प्रकार की होती हैं और जिस आकार से उनका आ, वो स्थापना की जाती है ईटों की यानी कुंड आदि बनाया जाता है वेदिया जिस आकार की बनाई जाती हैं वो सब या इष्ट का शब्द से लेना और यावतीर्वा यावती से लेना जितनी संख्या वाली यानी कि कम भी लगा ले ज्यादा भी लगा ले एक निश्चित संख्या होती है ईटों की भी वेदी बनाते समय और यथावा और जिस आकार से बनाई जाती है वो सब आकार प्रकार भी बताया गया तो इस प्रकार ये पंद्रहवें मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया श्रुति के द्वारा यमराज जी ने द्वितीय वर के रूप में अग्निविज्ञान नचिकेता को विस्तार से प्रदान किया गया उत्तरार्ध में श्रुति कह रही है नचिकेता भी मेधावी हैं। यमराज जी ने जो कहा वो सुना और धारण करके रखा जो सुना उसे धारण करके रखा है ये कैसे पता चलेगा यमराज जी को और बाकी को भी इसलिए कहा कि स चापी तत्प्रत्यवदत यथोक्तम स यानी नचिकेता स ये सर्वनाम नचिकेता का परामर्शक है तत यानी तत्नेमराज्य के द्वारा प्रदत्त अग्निज्ञान अग्निविद्या प्रत्यवत तो निश्चयपूर्वक जैसा यमराज ने कहा था यथोक्त कर्थय यमराज ने जैसा कहा वैसा ही अनुपूर्वीश कह दिया यमराज्य के सामने नचिकेता ने और ये सुना नचिकेता से यमराज जी ने जैसा बताया था वैसा ही तो नचिकेता की इस प्रतिभा को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई यमराज जी को उसे श्रुति कह रही है अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट तुष्ट यानि संतुष्ट हो गए यमराज जी नचिकेता पर बड़े संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के यमराज जी ने नचिकेता से कहा तो भाष्य को देखिए जो कहा वो आ रहा है सोलहवें मंत्र में पंद्रहवे मंत्र का भाष्य देखिए लोकादिम यानी लोकानाम आदिम प्रथम शरीरित्वा, तो, तो अग्निर्वय विराड इस श्रुति के अनुसार प्रथम शरीर है विराट और इस विराट रूप से वह लोकादि है प्रथम प्राणी है प्रथम संतान है ईश्वर की हाँ वही कर्म फल है मुख्य रूप से एक जीववाद में यह संसार जो बना है ना वो किसके लिए बना है वो प्रथम शरीर ही जो हैं सूत्रात्मा उनके लिए बना है उनका ये स्थूल शरीर है पूरा ब्रह्मांड और उनको ये भोग बो, के लिए बना है उनके पूर्वकल्पीय साधना के तो लोका नाम आदिम प्रथम तो और यानी नचिकेता के द्वारा यमराज्य से जिस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि की प्रार्थना की गई थी उसे उक्तवान वाचक अर्थ कर दिया उक्तवान कौन तो कहा मृत्यु किसके लिए तो कहते तस्मय यानी न चिकेत है किंच का चेतव्या तो जो चेतव्य इष्टिका है ईटे हैं यानी चेतव्य का अर्थ है व्यवस्थित जो रखी जाती है ना जिस प्रकार से वो तो स्वरूपे नेतव्या उसका वेदियों का आकार होता है कोई द्रोण के आकार की होती है कोई रथ चक्र के आकार की होता होती है वेदी तो जिस आकार की जो वेदी होती है उस वेदी के लिए ईटों को उसी आकार में स्थापित किया जाता है ना उसे कहा जा रहा है स्वरूपेण चेतव्य है। और र संख्या और एक निश्चित संख्या होती है उस संख्या को भी बताया और था वीयेते अग्निर प्रकार सर्व एक तत्त उक्तवान इतर्थ तो फिर उन वेदियों पे अग्नि का की स्थापना जिस प्रकार से की जाती हैं वो सब भी बताया विस्तार से स चापी नचिकेत नचिकेता तन मृत्युना प्रोक्त मूल में तत् सरोनाम है न स चापी तत् अर्थ तत कर दिया मृत्युना प्रोक्तम मृत्यु के द्वारा जो प्रोक्त विज्ञान है अग्नि विज्ञान उसे प्रत्येन प्रत्ययन अवदत प्रत्ययन अवदत का अर्थ है पूर्वक कहा जैसा यम यम्र... जैसा यमराज जी ने कहा था वैसा ही कहा इन्हें कर प्रत्युच्चारित अथाह मृत्यु इसका अर्थ कर रहे हैं कि प्रत्युच्चारणे न संतुष्ट सन तो यमराज जी ने नचिकेता के द्वारा जैसा जैसे अपना उपदेश सुनाया नचिकेता को पहले यमराज ने सुनाया और सुन करके नचिकेता ने जैसे ही यमराज जी को सुनाया उससे यमराज जी संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के कहते हैं कि प्रत्युच्चारण न संतुष्ट संतोष का यमराज जी के संतोष का कारण है प्रत्युच्चारण है तस् कहाँ हैं अः अस है? प्रत्युच्चारण असया ने नचिकेत सह प्रत्युच्चारण नचिकेता ने यमराज्य के उपदेश का जब प्रत्युच्चारण किया तो उससे यमराज्य संतुष्ट हुए असुण नचिकेता का परामर्शक है तो अस्य प्रत्युच्चारण तुष्ट सन मृत्यु पुनरव आह फिर से कहते हैं वर त्रय व्यतिरेके अन्य वरम दित्सु जो पहले तीन वर दे चुके थे उससे अतिरिक्त एक चौथा वर देने की इच्छा वाले यमराज जी ने नचिकेता को संतुष्ट होकर के कहा अब जो कहा वो आ रहा है सोलभ मंत्र में तम अब्रवीत प्रिय मनो महात्मा वरम तबेद्य दा भूय तवैना भविताय्नि श्रृंकांसेम अनेक रूप गृहा तो यमराज्य का विशेषण है यहाँ पर प्रियमाण और महात्मा पूर्ववाक्य से मृत्यु पद की अनुवृत्ति ले आना पूर्व मंत्र से मृत्यु है यमराज्य और मृत्यु कैसे हैं तो प्रियमाण और महात्मा प्रियमान महात्मा जो मृत्यु यमराज जी उन्होंने तम अब्रवीत तो, तम यानी नचिकेत सम अब्रवीत यानी कहा नचिकेता पर संतुष्ट हुए महात्मा यमराज जी ने नचिकेता से कहा क्या कहा तो आद्य का अर्थ है इधानीम यह का अर्थ है इह में सप्तम्त से ओ प्रत्यय होकर के बना ना हत्यय होकर के ओ सप्तमी है निमित्त अर्थ हमें इसलिए यह का अर्थ है अस्विन निमित्ते पहले तीन वर देने का तो निमित्त था तीन रात्रि उपवास पूर्वक निवास करना निराहार निवास करने के कारण वो तीन वर देने का निमित्त वो बना अभी ये चौथा वर देने में निमित्त क्या बन रहा है तो कहते हैं ये जो प्रीति यहाँ प्रसन्नता संतुष्ट हुए न यमराज जी न चिकेता हाँ तो प्रीति निमित्त यह शब्द का अर्थ है प्रीति निमित्तक वरम तो प्रीति निमित्त वर मैं तुम्हें देता हूं इस समय और तवै नामना भविताय मग्नी तो अयम अग्नि ही एक तो ये वर दे रहे हैं कि ये जो मैंने स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुम्हें बताया है यह आज से तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा एक ये अग्नि विज्ञान नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होगा करके वर दिया तवै तो नामना भविताय मग्नी और उसी वर के साथ आगे ये कहते हैं कि इमाम अनेक रूपांकृहाण श्रृंका कहते हैं माला को भी श्रृंका शब्द का अर्थ गति भी होता है तो श्रृंका शब्द का अर्थ जब माला करेंगे तो उन्होंने पहन करके रखी थी अपने गले में माला भाष्यम भाषकर भगवान बताएंगे की रत्नमयी माला है और अनेक रूपा है ने उसमें अनेक वर्ण वाले रूप वाले रत्न हैं और श्री धातु गत्यार्थक भी होता है क्या नाम शब्दार्थ में भी होता है धातु नाम अनेकार्थत्व आता है ना तो श्रृंकाम का अर्थ है उस माला से बड़ा मनो, मनोहर ध्वनि होता है तो इसलिए शब्दमई और अनेक रत्नों से युक्त और वो रत्न भी अनेक रूप वाले हैं नीले हैं हरे हैं पीले हैं सफेद हैं ऐसे कई प्रकार के हैं ऐसी माला को भी तुम ले लो जब श्रृंखला शब्द का अर्थ माला करता है तो और एक गत्यार्थक भी धातु है और उससे सृजी गतो धातु उससे यदि वो श्रृं श्रृंखला शब्द बनता है तो गति अर्थ निकलता है गति का अर्थ है कर्मफल और उसका विशेषण है अनेक रूपां तो अनेकों प्रकार का जो संसार में उत्कर्ष है वो भी कर्म का फल है गति है तो संसार अंत अनेकों प्रकार का उत्कर्ष भी तुम ग्रहण करो ये नचिकेता को संतुष्ट होकर के वर नचिके यमराज ने दिया इसका भाष्य है इसको देखिए कथम ये तो अवतरण है इस मंत्र का यानी कथम ये कहा न कि यम राज्य ने कहा तो कहा किस प्रकार कहा और क्या कहा तो ये कह रहे हैं कि तम यानी नचिकेत अब्रवीत प्रियमान शिष्य योग्यता पश्यन प्रियमान अपने शिष्य नचिकेता की योग्यता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रीतिम अनुभवन प्रियमाण का कर दिया प्रीतिम अनुभवन और महात्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं अशुद्र बुद्धि प्रीति का एक दूसरा हेतु बताया जा रहा है यमराज जी के मन में नचिकेता के विषय में बड़ा प्रेम प्रकट हुआ प्रीति हुई नचिकेता प्रेमास्पद बन गए यमराज जी के प्रेमास्पद बनने में एक हेतु तो हुआ जो बताया उसे धारण करना और धारण किया ये जैसा का तैसा बोल करके बताया इससे ज्ञात हुआ इससे उनके मन में नचिकेता के प्रति प्रेम प्रकट हुआ एक हेतु वो हुआ लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी दूसरों की अच्छी योग्यता को देख करके प्रसन्न नहीं होते हो उन्हें सुखी प्रीति होती हो कई होते हैं दूसरों के महत्व को देख करके उत्कर्ष को देख करके जलते हैं ईर्षा होती है लेकिन नचिकेता की योग्यता को देख करके यमराज जी के मन में ईर्षा नहीं हुई संतोष हुआ ये संतोष में हेतु है यमराज जी का एक विशेषण महात्मा जो महात्मा होते हैं वे तो दूसरों के गुणों को देख करके उस उत्कर्ष को देख करके संतुष्ट होते हैं और जो अल्प बुद्धि है शुद्ध बुद्धि है वो संतुष्ट नहीं होता ईर्षादि उत्पन्न होती है जलन होती है इसलिए महात्मा शब्द का अर्थ करते हैं भास्कर भगवान कि महात्मा ने अशुद्र बुद्धि ये अशूद्र बुद्धि है माँ यमराज जी उनकी क्षूद्र बुद्धि नहीं है क्षूद्र शब्द का अर्थ बताया जा रहा है चार विश्वकोष में चार अर्थ बताए गए क्षूद्र शब्द के शूद्र सद अधम क्रूर कृपण अल्पेशु इन चार अर्थ में शूद्र शब्द होता है अधम क्रूर कृपण और अल्प अर्थ में तो यहाँ अशुद्र बुद्धि है का मतलब न तो अधम बुद्धि है न तो क्रूर बुद्धि है यमराज जी न तो कृपण बुद्धि है देने में कंजूस भी नहीं है अकृपण बुद्धि है और अल्प बुद्धि भी नहीं है इन में से कोई भी अर्थ ले लो हूद्र हाँ। शब्द का अधम अर्थ लेंगे तो यमराज जी अधम नहीं है असूद्र है न मतलब अनधम है अधम नहीं क्रूर भी नहीं है वे तो पापियों को अधिक महान से महान सजा भुगवाते हैं लेकिन उनके हृदय में क्रूरता नहीं है इसलिए अक्रूर बुद्धि है वो इसलिए तो नचिकेता को तीन दिन भूखे रहने से तीन वर दे रहा है शुरू में तो अशुद्र बुद्धि वरम तव चतुर्थम यह शब्द का अर्थ करते हैं प्रीति निमित्तम यह में इदम शब्द सर्वनाम है प्रीति का परामर्शक और हत्यय है वो है निमित्त अर्थ में तो यह शब्द का अर्थ हुआ यह में दो हैं एक इदम शब्द है एक हत्यय है इदम प्रकृति है प्रकृति का अर्थ है इदम शब्द सर्वनाम होने से जो नचिकेता के विषय में यमराज्य के मन में प्रीति उत्पन्न हुई है उस प्रीति का परामर्शक है इदम शब्द और हृत्यय उसको निमित्त बता रहा इसलिए कार्थ कार्थ है इसलिए यह का अर्थ निकलेगा प्रीति निमित्तम वरम आद्य शब्द का अर्थ करते हैं ददा इस समय तुम्हें एक वर देता हूँ भूय या पुनः तो उत्तरार्ध में वर का स्वरूप बताया गया है तवैनाच केसो नभिधान प्रसिद्ध भविता मया उच्यम अयम अग्नि लूट लकार का रूप है न भविता तो अब ये अग्नि मैंने जो तुम्हें बताया वह तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा लोक में और किंचो किंचदवतीम श्रीज धातु से श्रृंका शब्द बनेगा तो शब्द युक्त अर्थ में होगा मै एने रत्न रत्नमयिम यानी रत्न से युक्त माला मालाम इमाम अनेक रूप यानी विचित्र गृहाण स्वीकुरु अथवा श्रृंकाशब्द का गति करते हैं यदि तो वो यदवा करके दूसरा अर्थ कर रहे हैं यदवा श्रृंखा श्रृंका यानी अकुत्सिता गति कर्मयी गृहहाण कर्मरूपा जो अकुत्सित गति हैं उसे तुम ग्रहण करो यहाँ नचिके जो स्वर्ग के अधिकारी लोग हैं स्वर्ग को चाहते हैं उन्हें स्वर्ग आदि में विद्यमान जो कुछ सी तत्व हैं दोष हैं वह दिखते नहीं है उसी के प्रति महत्व बुद्धि होती है नचिकेता के पिता के मन में स्वर्ग के प्रति ही महत्व बुद्धि है इसलिए प्रकरण वशात यहाँ पर कहा जा रहा है श्रींका शब्द को शब्द का गति कर्मफल फल और वह अकुत्सित है यह प्रकरण वशात कहा जा रहा है क्योंकि कर्म का प्रकरण है ना और कर्म के प्रकरण में कर्म फल की दिनिंदा करेंगे तो फिर कर्म फल कि निंदा होने से निंदित फल वाले साधन में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी ना उस दृष्टि से काम का अर्थ कर दिया अकुत्सितम गतिम का मतलब उत्कृष्ट गति कुछ का अर्थ है निकृष्ट सदोष दुष्ट दोषयुक्त तो अकुत्सिताम का अर्थ है निर्दोष जो गति है हा? तो, तो पहले हो गया शब्दवती का तो अर्थ है शब्द वाली शब्द युक्त ध्वनि करने वाली यदवा करके दूसरा दु, अर्थ किया जा रहा है स्त्रींका का जब माला अर्थ करेंगे श्रींका शब्द का उस समय माला का विशेषण है शब्दवतीम रत्नमयीम अनेक रूपा मालाम शब्द करने वाली मनोहर शब्द ध्वनि निकलता है जिस माला से ऐसी रत्न रत्न युक्त अनेक रूपों वाली विचित्र माला हाँ तो आपस में ये करेंगे तो शब्द होता था हाँ शब्द है ना आवाज जैसे हाँ जैसे घंटी बजाते हैं तो आवाज निकलती है ऐसे वो कहीं हिलती होगी आपस में जब रत्न एक दूसरे से टकराएंगे तो वो कर्कश ध्वनि नहीं मनोरम ध्वनि निकलती इसलिए कहा शब्दवती और जब अर्थान्तर करते हैं श्रींका का शब्दकार्थ उस समय श्रृंगाम शब्दकार्थ कर दिया कि अकुचितम गति निर्दोष गति कर, वो कर्म ओ कर्मय यानी कर्म का फल फलभूता मैट प्रत्यय अर्थ में न कर्म का फल रूप कर्म का विकार रूप कार्य रूपा जो हो अकुत्सिता गति है यानी कर्म फल है स्वर्गा रूप उसे तुम ग्रहण कर लो और अन्यद अन्यपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वाद स्वीकुरु इत्यथ इमाम अनेक रूपां अनेक रूपां का अर्थ कर रहे हैं कि फिर ये जो स्वर्ग का साधनभूत अग्नि विज्ञान तो दिया ही साथ साथ जो स्वर्ग से अतिरिक्त संसार अंतपाती फल है उस फल का साधनभूत कर्म विज्ञान भी तुम मेरे से ग्रहण करो ये बता बहुत सारे कर्मों का उपदेश किया एक प्रकार से तो इस प्रकार ये और भी सत्रवे मंत्र में कर्म की ही स्तुति की जा रही है पुनरपि कर्म स्तुति एव आह यमराज जी फिर से कर्म की स्तुति करते हैं कर्म का प्रकरण चल रहा है इसलिए तो सत्रव्य मंत्र का उच्चारण कर लें त्रिनाचिकेत स्त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ढ विद नीचाएं शांतिमत्यंत में त्रिनाचिकेत कहा जाता है जिसने तीन बार न, न, न, नचिकेता से नाम नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध जो है नचिकेत अग्नि कहा जाता है उस नचिकेत अग्नि का अनुष्ठान कर लिया है तीन बार जिसने वो है त्रिनाचिकेत यमराज जी ने जो अग्नि विज्ञान नचिकेता को बताया उस अग्नि विज्ञान अग्नि का यानी उस कर्म का अनुष्ठान तीन बार कर लिया है जिस मनुष्य ने वह मनुष्य है त्रिनाचिकेत एक त्रिनाचिकेत शब्द का ये अर्थ है और त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ एक ये भी है कि नाचिकेत अग्नि का जिसको यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान का हेतु तो नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक चयन प्रकरण का अध्ययन भी कर लिया है जिसने तभी तो ज्ञान होगा और अध्ययन ज्ञान अध्ययन किया उसे ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के अनुसार फिर अनुष्ठान भी किया ये तीनों जिसके पास हैं नाचिकेत अग्नि प्रतिपादक वेद में आए हुए चयन प्रकरण का अध्ययन कर लिया जिसने फिर उस अध्ययन से नाचिकेत अग्नि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है और अनुष्ठान भी कर लिया है ये तीनों जिसके पास है उसे कहा गया त्रिनाचिकेत मनुष्य ऐसा त्रिनाचिकेत मनुष्य त्रिभी संधि तो तीन हैं तीन के साथ संधि को प्राप्त कर लिया है मतलब संबंध स्थापित किया है तो तीन हैं माता पिता आचार्य और इनसे संबंध स्थापित किया है का मतलब हो? इनसे शिक्षा प्राप्त कर लिया इनके पास में बैठ करके इनके द्वारा प्रदत्त संस्कारों से संस्कारित हैं शिक्षित हैं माता पिता और आचार्य की शिक्षा से युक्त जो व्यक्ति होता था पहले उसे प्रामाणिक माना जाता था इसलिए कहते हैं कि स्त्री भी संधिम यत्या। और त्रिकर्मकृत हैं तो त्रिकर्म है तो ईज्ञा तो अध्ययन और दान यज्ञ अध्ययन और दान इन तीनों कर्मों का जो कर्ता है उन्हें कहा जाता है त्रिकर्मकृत भास्कर भगवान त्रिकर्मकृत का अर्थ करते हैं कि इज्ञा अध्ययन दाना नाम कर्ता ये तीन त्रिनाचिकेत का ही विशेषण है त्रिकर्मकृत केवल नाच के तग्नि का अनुष्ठान कर लिया इतना ही नहीं जो रोज का इज, रोज की इज्ज़ा है वो भी करता है इज्ज़ा है यश धातु से इज्जा शब्द बनता है देव पूजा भी यश धातु के तीन अर्थ होते हैं इसलिए इज्जा से तीनों भी लिए जाते हैं देव पूजा आ, दान और संगतिकरण यज आ, देव पूजा दान संगति ये शु ऐसा होता है तो यज्ञ दान तो दान एक अलग आया ही है उसमें और अध्ययन तो ईज्जा से देव पूजा हवन आदि जो नियमित उनका नित्य अग्निहोत्रादि अध्ययन से नित्य पाठ जो स्वाध्याय होना होता है न करने वेद अध्ययन करके आने के बाद भी अध्ययन हमेशा चलता ही रहता है वैदिक का स्वाध्याय और दान ये त्रिकर्माकृत जो है त्रिनाचिकेत वो क्या होता है तो कहते जन्म मृत्यु तरति जन्म मृत्यु को पार कर लेता है पार कर लेता का अर्थ है एक प्रकार से इस कर्म से वह स्वर्ग चला जाता है और स्वर्ग में फिर बार बार जन्म मृत्यु नहीं होता ये कर्म का प्रकरण होने के कारण कर्म से जन्म मृत्यु का अतिक्रमण का अर्थ आत्यंतिक जन्म मृत्यु की निवृत्ति नहीं आ, सापेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति यानी देवभाव की प्राप्ति हाँ? तो स्वर्ग स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है सापेक्ष अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मज्ञ देवीड विदिवा शांतिम अत्यंतम एति नीचा तो ये ब्रह्मज्ञम अग्नि का विशेषण है और अग्नि कौन है एक प्रकार से वो विराड तो ब्रह्मा शब्द से लीजिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को और ब्रह्मण जातः ब्रह्मज तो ब्रह्मज शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ही यानी हिरण्यगर्भ की सृष्टि होती है पंचिकरण पूर्वक जो स्थूल भूत और स्थूल भूतों से ये स्थूल प्रपंच का निर्माण ये हिरण्य का कार्य माना जाता है हिरण्यगर्भ तक की सृष्टि है ईश्वर का कार्य और फिर हिरण्यगर्भ रूप से ईश्वर अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी ऊपरा देवता ने क्षण किया कि इमा तीसरो देवता ये तीन देवता हैं अतिवृत तीन भूत तेज जल अन्न और अन जीवे आत्मना अनुप्रविश्य इनके अंदर अन का अर्थ है हिरण्य रूप से प्रविष्ट होकर के फिर नाम रूपे व्याकरवाणी तो नाम रूप का व्याकरण करूंगा हिरण्य गर्भ रूप से का अर्थ है स्थूल भूतों की तथा स्थूल भौतिक जगत की उत्पत्ति करूंगा ये वहां बताया गया तो ब्रह्मज शब्द से लिया जाएगा स्थूल भूतों से बना हुआ जो ये स्थूल ब्रह्मांड वो ब्रह्मज है और ये यही विराट कहलाता है स्थूल समष्टि शरीर विराड है और विर, अग्निर्वय विराड़ के अनुसार वो अग्नि है तो ये ब्रह्मज हुआ विराड़ रूप से अग्नि और वह ज्ञ भी है यानी ज्ञाता है तो चासो ग्यस्य ब्रह्मजस्ती ब्रह्मज्ञ ब्रह्म यज्ञ का अर्थ निकलेगा हिरण्य गर्भ से प्रकट होकर हुआ और जो ज्ञाता है जानता है सब कुछ तो विराट को सबका ज्ञान है ना समी रूप होने से और वो देव है यानी देवतनवान है और ईड्य है यानि सबका स्तुत्य है समष्टि रूप होने से ईड स्तुतव धातु से इड्डे बनता है तो उसका अर्थ निकल का है निकलता है स्तुत्य और ऐसे देवता को यानी अग्नि को विदित्वा जान करके और फिर नीचाया पहले अग्नि ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर नीचाया का अर्थ है अनुष्ठाया विदित्वा का तो अर्थ खाली उसके चयन प्रकरण से जान करके और नीचाया का अर्थ है फिर अनुष्ठाय, अनुष्ठान करके तो इससे फल क्या होगा तो इमाम शांतिम अत्यंतम ए तो इस अत्यंत की शांति को प्राप्त करता है का मतलब वैराज पद को प्राप्त करता है वो भी कर्मफल है, है? वैराग्य नहीं वैराज यानी विराड़ भाव विराड़ भाव को प्राप्त करता है तो ये एक प्रकार से कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल यहाँ पर बताया जा रहा है तो विदित्वा यानी शास्त्र से पहले विराड़ का स्वरूप समझ करके और नीचा यह शब्द का अर्थ है उसका फिर अनुष्ठान ये है एक प्रकार से अहंग्रह उपासना विराड़ की ये ब्रह्म यज्ञम देव इडियम ये उपास्य विराड़ का स्वरूप बताया है और इस उपास्य विराड़ के स्वरूप का शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर निचाय का अर्थ है उसका अनुष्ठान उपासना सगुन ब्रह्म विद्या तो अनुष्ठे है ना आंग्र उपासना तो भाष्कर भगवान ये कहते हैं कि आत्मभावे नीचाय का अर्थ होगा कि वो आंग्र उपासना करके फिर इमाम शांतिम अत्यंतम एति का अर्थ है भाव को प्राप्त करता है विराट हाँ विराड भाव की प्राप्ति है विराड का सायुज अहंग्र उपासना का फल ये भी लोकांत पाती ही है वो वहां तक कर्म फल है ये, ये उपासना भी मानस कर्म ही है ना एक प्रकार से तो वैराज पदम वैराज पद है यही प्रभाव की प्राप्ति आ गई। बाकी की चर्चा हम लोग भाष्य की इसके कल करते हैं